मांडुक्योपनिषद शंकर भाष्य बोध कब होता है अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता है अर्थात तत्वज्ञान लाभ करता है उसी समय उसे अज अनिद्र और स्वप्न रहित अद्वैत अद्वैतात्मत का बोध प्राप्त होता है यो संसारी जीव स उभयलक्षण तत्वातिबोधरूपेण बीजात्म्य माया चनादिकाल प्रवृत्न मयालक्षण स्वप्न मिता पुत्रो क्षेत्रम क्षेत्र पशुहमेशा स्वामी सुखी दुखी क्षेत्रमन वर्धिते प्रकारा स्वप्नास्थान देंश्युता यह जो संसारी जीव है वह तत्वा रूप बीजात्मिका एवं अन्यथा ग्रहण रूप अनादिकाल से प्रवित्त माया रूप निद्रा के कारण स्वप्न और जागृत दोनों ही अवस्थाओं में यह मेरा पिता है यह पुत्र है यह नाती है यह मेरे क्षेत्र गृह और पशु है मैं इनका स्वामी हूँ तथा इनके कारण सुखी दुखी क्षीण और वृद्धि को प्राप्त होता हूँ इत्यादि प्रकार के स्वप्न देखता हुआ सो रहा है यदा वेदांता तत्वाभिज्ञान परम कारुणक गुरुणा नास्यवेतुफलात्मक किंतु तत्वम अशीति प्रतिबोध्यमान तदेव प्रतिबुद्ध्यते जिस समय वेदांता के तत्व को जानने वाले किसी परमकारुणी गुरु के द्वारा तो इस प्रकार हेतु एवं फल स्वरूप नहीं है किंतु तू वही है इस प्रकार जगाया जाता है उस समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है कथम ना बाह्य आभ्यंतरम व जन्मादि ततोजम विकार इत्यर्थः जन्माकारो तबाभ्यकार वर्जितर्थ यस्मजन्माणूत नमो बीज विद्रा विद्यत्रम अद्रि तत्रीज मत एक स्वप्न तथा अन्यथा से यस्त चारिद्रम अस्वप्नम तस्माद् अजम अद्वैतम तुर्यम आत्मान बुद्धते तदा किस प्रकार का भूत होता है सो बतलाते हैं इसमें बाह्य अथवा अच्छा आभ्यंतर जन्मादि भाव विकार नहीं हैं इसलिए यह अजन्मा यानी संपूर्ण भाव विकारों से रहित है और क्योंकि इसमें जन्मादि की कारणभूत तथा अविद्यारूप अंधकार की बीजभूत अविद्या नहीं है इसलिए यह अनिद्र है वह तुरी अनिद्र है इसलिए अस्वप्न भी है क्योंकि अन्यथा ग्रहण तो तत्वा प्रतिबोध रूप निद्रा ही के कारण हुआ करता है इस प्रकार क्योंकि वह अनिद्रा और अस्वप्न है इसलिए ही उस समय अजन्मा और अद्वैत तुरी आत्मा का बोध होता है प्रपंचनृत्तिया चेत प्रतिबु्यते निवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतमित उच्य यदि बोध प्रपंच निवृत्ति से ही होता है तो जब तक प्रपंच की निवृत्ति न हो तब तक अद्वैत कैसा इस पर कहा जाता है प्रपंच का अत्यंता भाव प्रपंचो यदि विद्य निवर्ते संशय माया मात्र दैतम अद्वैतम परमार्थतः प्रपंच यदि होता तो निवृत्त हो जाता इसमें संदेह सन्देह किंतु वास्तव में यह द्वैत तो माया मात्र है परमार्थतः तो अद्वैत ही है सत्यम एवं प्रपंचो यदि विद्यत रज्ज्वा सर्प इव कल्वान्न तो स विद्य विद्यमच निवृत्व न संशय न ही रज्ज्वा कल्पितः कल विद्यमानः विदम थन्विको नवृत्ता नया मया विना प्रयुक्ता तद्दर्शिना चतुर्बंधापगमें विदमान सती निवृत्ता तथेद प्रपंचाख्यम मत्ज्व मैविव्या परम से तस् तस्मान, कश्चित प्रपंच प्रवृत्तों निवृत्तों वास्तित्य भी प्राय यदि प्रपंच विद्यमान होता तो सचमुच ऐसा ही होता किंतु वह तो रज्जु में सर्प के समान कल्पित होने के कारण वस्तुतः है नहीं यदि वह हो होता तो इसमें संदेह नहीं नृवत्त भी हो जाता रज्जु में भ्रम बुद्धि से कल्पना किया हुआ सर्प वस्तुतः विद्यमान रहते हुए विवेक से निवृत्त नहीं होता मायावी द्वारा फैलाई हुई माया देखने वालों के बंधन के फटाए जाने पर पहले विद्यमान रहती हुई निवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार यह प्रपंच संज्ञक द्वैत भी माया मात्र ही है परमार्थतः तो रज्जु अथवा मायावी के समान अद्वैत है अतः तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रपंच प्रवृत्त अथवा निवृत्त होने वाला नहीं है गुरुशिष्यादि विकल्प व्यवहारिक है ननु शास्त्र शास्त्र शिष्य विकल्प कथम निवर्तितुच्य यदि कहो कि शासक शास्त्र और शिष्य इस प्रकार का विकल्प किस प्रकार निर्वृत्त हो सकता है तो इस पर कहा जाता है विकल्पो विनिवर्तित कल तो कचे उपदेशादाधो ज्ञाते द्वहित नुशिष्यादि विकल्प की यदि किसी ने कल्पना की होती तो यह निवित्त भी हो जाता यह गुरुशिष्यादिवाद तो उपदेश के ही लिए है आत्मज्ञान हो जाने पर दैत नहीं रहता विकलो विनिवर्तेत यदि कैनचि कल प्रपंचो माया रज्जु सर्पवता शिष्यादिभेद भेद विकल्पोपि प्राक प्रतिबोधा देवोपदेश अतः उपदेशाद्वाद शिष्य शास्त्र शास्त्र मिट्टी उपदेशकार्ये तो ज्ञाने निवित्ते ज्ञाते परमार्थतत्व द्वैतम न विद्यते यदि किसी ने इसकी कल्पना की होती तो वह विकल्प निवित्त हो जाता जिस प्रकार यह प्रपंच माया और रज्जु सर्प के सदृश है उसी प्रकार यह शिष्यादि भेद विकल्प भी, भी आत्मज्ञान से पूर्व उपदेश के निमित्त से है शिष्य शासक और शास्त्र यह बात उपदेश के ही लिए है उपदेश के कार्य स्वरूप ज्ञान के निष्पन्न होने पर अर्थात परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाने पर द्वैत की सत्ता नहीं रहती आत्मा और उसके पादों के साथ ओंकार और उसकी मात्राओं का तादात्म अभिधेय प्रधान ओंकार चतुष्पादात्मे व्याख्या तो यह अब तक जिस ओंकार रूप चतुष्पाद आत्मा का अभिधेय वाचार्थ की प्रधानता से वर्णन किया है सोयम आत्मा ओंकारो दीप मात्रम पादा मात्रा मात्रास् पादा उकार अकार उकारो मकार वह आत्मा अक्षर अच्छा दृष्टि से ओंकार है वह मात्राओं को विषय करके स्थित है पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है वे मात्र अकार उकार और मकार है सोय आत्माक्षर धान प्रधान्येन वर्णमानो अध्यक्षर किं इत्याह ओंकार सोयम् ओंकार पादशः अभीभज्यम अधिमात्रम् मात्रृत्या वर्तत इधि कथम आत्मनो ये पादास्त ओंकार से मात्र अकार उकारो मकार वह यह आत्मा अध्यक्षर है अक्षर का आश्रय लेकर जिसका अभिधान की प्रधानता से वर्णन किया जाए उसे अध्यक्षर कहते हैं किंतु वह अक्षर है क्या इस पर कहते हैं वह ओंकार है वह यह ओंकार पाद रूप से विभक्त किए जाने पर अधिमात्र यानी मात्रा को आश्रय करके वर्तमान रहता है इसलिए इसे अधिमात्र कहते हैं सो तो किस प्रकार क्योंकि आत्मा के जो पाद हैं वही ओंकार की मात्राएं हैं वे मात्राएं कौन सी हैं अकार उकार और मकार ये ही वे मात्राएं हैं अकार और विश्व का तादात्मा तत्र विशेष नियम क्रिय अब उनमें विशेष नियम किया जाता है जाग्रत स्थानो वैश्वा नर ओकार प्रथमा मात्रा तेरादिमत्वाद्वापनोती है वै सर्वान्न काम आदिश्चन्दिश्च जिसका जाग्रत स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमहत्व के कारण ओंकार की पहली मात्रा अकार है जो उपासक इस प्रकार जानता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुषों में आदि प्रधान होता है जागृतस्थानों वैश्वा नो यस ओंकार से प्रथमा मात्रा कें सामने आप्तेराव्यारकारेण सर्वा वाग्व्या आकारों वैसर्वा वाक्ति श्रुते है तथा वैश्वानरेन जगत तस्य वा ये तत्मनो वैश्वानर से मूर्धव सुतेजा इत्यादि श्रुते है जो जागृत अवस्था वाला वैश्वानर है वही ओंकार को पहली मात्रा कहा है किस समानता के कारण पहली मात्रा है इस पर कहते हैं आपति के कारण आपति का अर्थ व्याप्ति है आकार निश्चय ही संपूर्ण वाणी है इस श्रुति के अनुसार अकार से समस्त वाणी व्याप्त है तथा उस इस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही द्युलोक है इस श्रुति के अनुसार वैश्वानर से सारा जगत व्याप्त है अभिधाभिधेयोरेक चावोचा आदिश्चय विद्यत इत्यादि वादीम अदकाराक्षम अक्षरम तथा वैश्वानर तस्मा सामकार वैश्वानर तदेकत्व विदह फलम आपनोति ह वै सर्वान्मादि प्रथमश्चति महता वेद यथोक्तमेक वेदेत्यथ अभिधान वाचक और अभिधे वाच्य की एकता तो हम क ही चुके हैं जिसमें आदि प्रथमता हो उसे आदिमत कहते हैं जिस प्रकार आकार नामक अक्षर आदिमान है उसी प्रकार वैश्वानर भी है उसी समानता के कारण वैश्वानर की आकार रूपता है उसकी एकता जानने वाले के लिए फल बतलाया जाता है जो पुरुष ऐसा जानता है अर्थात उपरयुक्त एकत्व को जानने वाला है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषों में आदि प्रथम होता है